नमस्कार रेडियो मधुबन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर रणधीर कुमार डोगरा जी और वो कुरुक्षेत्र हरियाणा से पधारे हुए सबसे पहले सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे डॉक्टर रणधीर कुमार डोगरा जी डिस्ट्रिक्ट एंड जी कंज्यूमर जी, जी जी जी जी uh, पिछले वर्किंग छब्बीस साल से जी जी मैं कच्चे हूँ जी जी जी जी में हूँ जी जी तो लेकिन यहाँ आने का सुभाग ये दूसरी बार मेरा है जी जी काम की व्यवस्था ज़्यादा होती है जी जी इस से आ नहीं जी जी लेकिन वहाँ सेंटर में जाना और डिफरेंट फंक्शंस में भी किया जाते हैं तो भी लिया। जी जी जी आज किया सब जी, जी जी जी सर आपके प्रोफेशन के बारे में जरा बताइए कि आपका कारोबार किस प्रकार से रहता है क्या क्या जजमेंट करना पड़ता है किस प्रकार से आपकी दिनचर्या रहती रह है हाँ में के पे चले जी जी जी जी जी प्रेजेंस हैं, हैं, एविडेंस आर्गुमेंट्स जजमेंट होता है। जी जी जी जी जी सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। जी जी शाम को तकरीबन जजमेंट जी उसके बाद जी जी जी जी तो सर हम जानना चाहेंगे कि क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आपके पास अलग अलग इतने सारे क्राइम सुनते होंगे आप तो उस समय आप जजमेंट किस प्रकार का करते हैं केस केस टू है जीटिवीज़ जी क्योंकि एक बड़ा काफी सेंसिटिव केस था जो मैंने इंसाइड जीडर जी किसी तरीके जी जी, तो जी, जी, जी, तो जी जी जी मैंने तीन तीनों को की, जी, जी जी जी जी जी को दिया जी जी जी जी काफी प्रेशर जी, तो जी, जी, जी जी जी है जी जी तो जी हर केस जीफर करते हैं फिर जी जी जी देखने जी जी जी जी जी हाँ वो आता है जी फिर हम किसी की प्रवारी करते ना हमने आज कोशिश की जी जी जी जी हो के काम किया है बाकी जो एविडेंस के मुताबिक जो फाइल पे आया उसके मुताबिक करना पड़ता है उसमें ऐसा भी होता था जैसे कुछ लगता है इसमें गड़बड़ जी जी जी पूरा मैथ वो नहीं है इसमें लेकिन आगे के बाद भी करना पड़ता तो है की आंखों पे पट्टी बंधी है जी जी बराबर इस वजह से हमें करना जी जी बहुत खूबसूरत तो दोस्तों आप सुन रहे थे हमारे जज साहब जी को कि उनके पास अलग अलग एविडेंस आते हैं और वो यही चाहते कि बाहर का कितना भी प्रेशर हो कितना भी दबाव हो लेकिन सच्चाई को जो भी जिनको न्याय मिलना चाहे उनको न्याय देने की पूरी पूरी हंड्रेड परसेंट कोशिश करते क्योंकि वो अध्यात्मिकता की राह पर भी चल रहे क्योंकि अंतर यही कहती कि ऊपर सुप्रीम जज बैठा है इसलिए हमें सभी को सही सही न्याय देना जरूरी है इसलिए वो अपने कार्यकाल में सभी को सही सही 100 परसेंट न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं तो सर हम यही चाहेंगे कि क्या आपके क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आध्यात्मिकता की भी जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरत जरूरी जी जी जी किसी को किसी का कोई डर नहीं रहता उसके दिमाग में जी जी सिर्फ एक परम परमात्मा को याद रखें जी कैसा भी फैसला हो जी जी तो हो जी जी जी जी मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है जी जी और खास करता हूँ आश्रम है जी कि जो कुछ अपने प्रचारक है को कोर्स में जाना चाहिए जी जी जी जी वहाँ पे टाइम लेना चाहिए जी का एक टाइम फिक्स करें बड़ा हेक्टिक होता है वहाँ का जी इवनिंग का टाइम जैसे हो लंच का टाइम जी उसके अंदर आधे घंटे का भी अगर ये मेडिटेशन वो करें जी, तो बहुत ये अच्छा लगता तो उस तो, है तो जी, जी, जी, जी, उसमें एडवोकेट्स भी बड़े जेनुइन हो जाते हैं जो ज्ञान में आ जाते। बराबर वो कभी ऐसा हेरा फेरी नहीं करते इसमें नहीं बनता तो फ्लैक् कहते है तो ऐसा लगता है। जी जी जी ये है कि जो एक बार अपने ज्ञान में आ जाता है ना वो सारी चिंताओं से चिंता जी जी जी जी जी सब कुछ बाबा पे छोड़ के अपने काम में लगा है और भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं जी जी तक, तो जी आज बाबा जी से डर के कहूंगा जी कोई भी मेरा बुरा नहीं कर सका जी जी जी जी मैंने कभी किसी आदमी के पास नहीं गया जी जी में जी में सिफारिश नहीं लाइफ में बड़ा एंजॉय किया जाए कुरुक्षेत्री जी जी वो गई उन्होंने कोर्ट में भी गई करी और बाकी काम की ज़्यादा वो आज आये हुआ इसके अंदर प्रोग्राम में ये तो बहुत ही अच्छा विषय जी ग्लोबल लेवल पे है जी और दुनिया को जागृत कर रहे हैं जी ये संगमयुग चल रहा है है है है ये समझो की की शुरुआत होने वाली है। जी, तो है जी जी जी जी इसमें सभी इन आत्माओं जरूरत बहुत अच्छा लगा जी, अच्छा जी, लगता जैसे अनुभूति होती है जी जी जी एकदम शांत है जी जी इसी तरह की कोई, नहीं, कोई नहीं। जी, जी, जी सब कुछ बहुत अच्छा लगा <laughs> लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर डॉक्टर क्या है की बाबा जी के सॉन्ग भी अपने रिकॉर्ड करता हूं। जी, जी जी जी बाबाजी जी जी <laughs> तो दोस्तों आप सुन रहे थे डॉक्टर रणधीर कुमार डोगरा जी से वो देखते हैं कि वो जज होते हुए भी आध्यात्मिकता को उन्होंने अपने और उन्होंने यही कहा कि आध्यात्मिकता हर एक को जरूरी है इसीलिए उन्होंने कुछ वकीलों को या अपने जो स्टाफ है उनको भी आध्यात्मिकता को और बढ़ाना चाहा सभी का मेडिटेशन सभी को मेडिटेशन की आज ज़रूरत है क्योंकि आज देखते जहां देखते तनाव है बहुत सारी परिस्थितियां आती है तो सर ने यही कहा कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और वो खुद भी मेडिटेशन करते हैं और सभी को अच्छे राह पर अच्छे मार्ग पर लेके जाने का कार्य करते हैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, शुक्रिया ओम शांति धन्यवाद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 मुस्कुराते तो चलिए दोस्तों ब्रेक के बाद फिर एक बार हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं रंजीत कौर डोरा जी नमस्ते मैम आप कैसे हैं नमस्कार बहुत बहुत अच्छा बहुत बढ़िया आपको यहां आकर कैसे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है यहां यहाँ जी जी मतलब ऐसे लगता है कि महसूस होती है यहां। जी जी आपको एकदम पॉजिटिविटी सकारात्मकता जो है आपके, आपके नेगेटिव विचार जो था वो एकदम हट जाते हैं जी जी लगता है की जैसे बादल छटने के बाद मौसम साफ हो जाता है जी जी जी इसी तरह का महसूस हो जाए अच्छा आप जाते जाते लोगो को क्या मैसेज देना चाहेंगे हम ये कहना चाहेंगे कि वो एक बार यहाँ आए जरूर एक बार वो अवश्य यहां आएं ताकि वो इस चीज को जो हमने अनुभव किया है जो हमने सोचा है या जो हमें मिला है वो उन लोगों को भी मिले और वो भी इसे इस एहसास से महरूम ना रहे जी जी जी जी बहुत खूब उनका अनुभव यही रहा की हमने जो अनुभव किया है उस सारी दुनिया को भी अनुभव हो जाए जैसे जैसे कहावत है कि गुड़ खाने वाला ही गुड़ की टेस्ट स्वाद जान सकता है इसलिए आप भी यहाँ आइए और उसका स्वाद लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति जी hmm.